में भी अगर हिंदी पढ़ेंगे तो कबीरदास जरूर पढ़ना पड़ेंगे और उसके बाद पीएचडी करेंगे तो बहुत से लोग कबीरदास के ऊपर पीएचडी लिखेंगे तो यह ऐसे कैसे होगा इतना ज्ञान कहां से कबीरदास पढ़ाकर बिना लिखे पढ़े बिना क्रमश हुए सरस्वती की कृपा देखें और कैसे सरस्वती को जागृत किया जाता है आह्वान कैसे किया जाता है ब्लाय कैसे जाता है उसका विधान भी सब शास्त्रों में भगवान की गुण गाथा कहने में संतोष नहीं करना चाहिए सरस्वती तो जी का इसमें प्रयोग करना चाहिए वो धीरे धीरे करके उनका प्रयोग आने लगा इसको इसी को तो कहते हैं कभी कभी कंठ फूटना कंठ फूटा माने जहां भगवान की कथा सुनाने लगे बोलने लगे और बोलने का आदत पड़ गई तो आज पहले तो बोलते नहीं तो मौन देते थे अब तो इनका कंठ सरस्वती जी कंठ में आई मानो टूट गया और निकली आई बाहर वाणी के द्वारा प्रकट हो गई बस सरस्वती अब कहते हैं इसके बाद शंकर जी की वंदना करते हैं तुलसी जी कहते हैं गुरु पिता तो मा तो महेश भवानी रण दीन बंधु बिंदानी अब हम कहते हैं कि महेश भवानी मान शंकर पार्वती जी की इन दोनों की अब हम वंदना करते हैं ये कहते हैं अब जब वंदना करते हैं तो उनकी महिमा भी बोलते हैं जैसे सरस्वती की वंदना की उनकी महिमा सुनाई ऐसे शंकर जी की पार्वती जी की महिमा सुनाते उनकी वंदना करते हैं कहते हैं ये तो हमारे माता पिता और गुरु तीनों माता पिता जैसे हितकारी होते हैं सुहृद होते हैं बिना कुछ बदला चाहे हुए भी पुत्रों की हित की कामना करते हैं ऐसे ही गुरु भी जो है वो भी शिष्यों की बिना कोई स्वार्थ के उनकी हित कामना करता है तो ये तीनों जो है बहुत सुहृद है और भलाई करने वाले दूसरी कहते हैं कि शंकर जी पार्वती हमारी भलाई करने वाले ऐसे हैं जैसे कोई माता हो जैसे कोई पिता हो जैसे कोई गुरु हो इस प्रकार तो माता पिता पालन पोषण करने वाले भी हैं और शिक्षा देने वाले भी तो शंकर जी पार्वती जी भी पालन पोषण करने वाले भी हैं और शिक्षा देने वाले भी हैं ये पालन पोषण का है आध्यात्मिक जीवन का शंकर पार्वती क्या है श्रद्धा विश्वास रूपेण वो याद रखना पड़ेगा एक दूसरे के पहले जो देखा है उसी को याद रखें उसी हिसाब से चलेंगे तो अर्थ ठीक ठीक लगेगा मन जो श्रद्धा है वो तो पार्वती जी है और जो विश्वास है वो तो भगवान शंकर की है अपने हृदय में अगर श्रद्धा है तो मान्य सरस्वती जी हैं कुछ न कुछ उनकी कृपा है वो वो पार्वती जी अपने हृदय में है उनकी कुछ न कृपा है और भगवान में अगर विश्वास है तो ये समझोगे शंकर की भी कृपा है तो विश्वास ही जो परमात्मा को विश्वास ही है वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करता है भगवान के निकट ले जाता है इसलिए ये है श्रद्धा और विश्वास हमारे आध्यात्मिक जीवन में माता पिता की तरह से कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हमें श्रद्धा भी रखनी चाहिए विश्वास रखनी चाहिए श्रद्धा के माने है गुरु के वचन पर विश्वास रखना और शास्त्र के वचन पर विश्वास रखना श्रद्धा है और परमात्मा पर विश्वास रखना विश्वास है इसलिए हम शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको भी सत्य माने और प्रेम पूर्वक उसका अध्ययन करें और उसको अपने जीवन में कल्याणकारी माने जो कुछ गुरु बता दे उसको भी श्रद्धापूर्वक सुने और उसे भी अपने जीवन के लिए कल्याणकारी मान करके जीवन में धारण करें ऐसा ना समझे कि तो निरथक बातें हैं जो सब कई जाती रहती है ये तो संसार में एक आदत पड़ गई है लोगों की इस प्रकार की कथा वथा बोलते रहना कहाँ इस झंझट में पढ़ो कहाँ इसके तमाम अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो मैंने श्रद्धा नहीं है विश्वास नहीं है उसका भी लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा इसलिए कहते गुरु की तो मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनदानी ये दीनों के बंधु हैं ये है भगवान शंकर जी और ये कहते दीन बंधु और दीनदानी मैंने दिन रात दान देने वाले दिन के दो अक्ष लोगों ने दिन के माने नित्य प्रतीक देते ही रहते और दूसरा ये भी दीनदानी जो दीन है उनको दान देते रहते हैं जिनको दीन का संचित वैसा हो गया हर्ष हो गया हर तो दिन हो गया दीनदानी है ये तो दीनों को दान देने वाले हैं तो ये शंकर जी जो है वह दान देने में बड़े प्रवीण हैं ये बात बड़ी पसंद है जिन्हें पत्रिका के पदों को देखेंगे तो जहाँ शंकर जी की उन्होंने वंदना की है वहाँ एक शब्द उनके लिए कहा जाता है घरदानी के माने वो ये नहीं सोचते कि ये दे कि न दे इससे हित है कि अनहित है भला है कि बुरा है जो मांगो सोल कही कि हम तो गहर मांगते गहर लो मैं उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भला है कि बुरा है क्या कहते हो बात ना कि तो कहीं बात ही है जो मांगो सो सब है कहते भगवान की भक्त कर लो भगवान अरे कहा बड़ी तो दुर्लभ भगवान की भक्ति आसा दे दो यहाँ पैसे दे दो ऐसे शंकर तो कहते हैं इनको जो है वो दिन दानी जाएंगे सुंकर तो जी जो है तो सेवक स्वामी सखासी अती और देखो इनसे भगवान श्री राम जी जो है परम परमात्मा वहां तक पहुंचना बड़ा आसान है क्योंकि शंकर जी का और भगवान राम का संबंध तीन प्रकार का है शंकर जी भगवान राम के स्वामी ही उनके <स्था> सेवक भी हैं और उनके सखा भी है देखो भगवान राम के अधी भगवान के सेवक भगवान राम के सेवक हो गए और भगवान राम भी जिनकी सेवा करें ऐसे शंकर जी तो उनके स्वामी भी हो गए और दोनों समतुल्य हो गए बराबर बराबर तो वो हो गए सखा हो गए सखा जो दोनों बराबर बराबर होते हैं तो दोनों बराबर भी हैं भगवान राम दोनों बराबर बराबर भी हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं भगवान राम जो है उनके सेवक हैं ऐसा बात भी सही है और ये बात भी सही है कि भगवान शंकर जी सेवक हैं भगवान राम उनको स्वामी ये बात जब समुद्र के तट के ऊपर जब भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना की और उनका नाम रखा गया रामेश्वरम तब तो ये हुआ कि रामेश्वरम के मान क्या है तो भगवान राम ने कहा कि रामस्वीरा रामेश्वरम ये हमारे ईश्वर हैं हमारे स्वामी हैं इसलिए रामेश्वर हैं शंकर जी ने कहा कि नहीं कि राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है ये तो राम जो है हमारे ईश्वर है इसलिए जो है ये रामेश्वर है तो भाव बहुत से संत महात्मा बैठे हुए थे कहने लगे नहीं नहीं इसमें बहुत विरोध हो जाएगा इसलिए दोनों में तालमेल बैठा दिया जाए तो ये कहता राम और ईश्वर दोनों समतुल्य हैं ईश के माने शंकर जी है नमाम ईशान वहाँ ईश्वर किस लिए आता है शंकर जी के लिए आता है तो राम ईश रामेश्वरम जहाँ राम भी है और ईश शंकर जी भी है और तो दोनों समतुल्य है वो रामेश्वर है तब बताओ उस तीनों का संबंध किस प्रकार का हुआ इसलिए एक बात ये भी सूचित कर दी कि कभी कभी कच्चे लोग जो शुरू शुरू में अपने साहित्य आध्यात्मिक साहित्य में प्रवेश करते हैं उनको बड़ी अड़चन पड़ती है जहाँ देखते हैं शिवपुराण पढ़ा तो उसमें लगा शंकर जी के समान महान देवता कोई नहीं है सब उनकी पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान भी राम भी कृष्ण भी सब उन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं दूसरे स्थान पर जब पहुंचे रामायण में पहुंचे वहाँ देखा शंकर जी जो वो भगवान राम की पूजा कर रहे हैं कई कैसे बिट गया ये कहा बिगट गया मामला तो लोग फिर फिर उसमें चकराते हैं कि दसल में बात क्या है कौन बड़ा देवता है कौन छोटा है तो जिसने जो पढ़ लिया, जो शिव भक्त हो गया और करें सबसे बड़े देवता है और सुबह करें राम भक्त हो गया अरे का झूठ बोलते हो ऐसा कुछ है सबसे बड़े देवता है शंकर जी को है तब इस प्रकार का भेद जो हो कन्फ्यूजन <laughs> <laughs> एक प्रकार का पैदा होता है कि तुलसी राश में उस कन्फ्यूजन को दूर क्या कहा कि इस प्रकार को न समझो भगवान शंकर जी जो वो भगवान राम के तीनों संबंध है अब अगर हम ये कहें कि भगवान शंकर जी जो है वो विश्वास रूप हैं और भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं, तो विश्वास और ज्ञान का क्या संबंध है अब देखो थोड़ी भावात्मक बात हो जाती है अपने हृदय में देख करके बताओ कि विश्वास से ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान से विश्वास प्राप्त होता है ज्ञान प्रधान है कि विश्वास प्रधान है तो देखोगे एक दृष्टि से विश्वास प्रधान है और ज्ञान उसके अधीन है और दूसरी तरफ देखो कि ज्ञान प्रधान है विश्वास उसके अधीन है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि झगड़ा कैसे मिटे क्योंकि ज्ञान और विश्वास दोनों आवश्यक है दोनों समतुल्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो बस यही भाव जो वो हो जब तात्पर्य जो वो भावात्मक है लेकिन उस भावात्मक बात को प्रतीकात्मक रूप में उसका करते हैं तो सरल सा हो जाता है लेकिन जहां सरल हो जाता है कहाँ भी हो जाता है अब वो प्रतीक बन गया हम समझने लगे कि राम और कृष्ण नाम के दो व्यक्ति हैं तब दो व्यक्तियों में से एक स्वामी होगा दूसरा सेवक होगा ऐसे कैसे हो जाएगा किसी समय स्वामी सेवक बना बैठा हुआ है और सेवक स्वामी बना बैठा हुआ है एक दूसरे को लट कैसे हो जाएगा तब वहाँ समझ नहीं आइएगा इसलिए सबको भाव रूप में देखेंगे तो आदमी देखें तो साथ हो जाती इसलिए कहते सेवक स्वामी से खासियत एक हित निपद सब तुलसी के तुलसीदास तो जी कहते हैं हमारे तो सब प्रकार से हित करने वाले हैं सब प्रकार निरकर्मन निरुपाध रूप से माने कोई उसमें बाधा व्यवधान नहीं आता सब प्रकार से हमारा हित करने वाले की महिमा कल लोग की है और मंत्र शंकर जी लोगों की जगह साबर मंत्री हमारी ऊपर कताल छोड़े सारे संसार के ऊपर जब कलियोग आया तो देखा शंकर जी ने की अब लोगों की धट्टिया बनी गयी बुद्धिमंद हो गयी अपने शास्त्रों के तात्पर्य को समझने के सामर्थ लोगों में नहीं रह गये न उसका अध्ययन कर पायेंगे न समझ पाएंगे न कोई जब उस कर पाएंगे तो इन लोगों को कोई सरल साधना बताने बतानी चाहिए तो लोगों को सरल साधना बताने के लिए शंकर जी ने क्या कह कल जब कलयुग युग देखा तो है संसार के हित के लिए हर गिरजा सावर मंत्र जाने सृजा शंकर जी ने वो पार्वती जी ने फिर मंत्र नाम सावर मंत्र जो उन्होंने सृजा बनाया सावर क्या है सबर से बनिया खोदने वाला सावर में सावर कहलाता है एक सावर जमीन खोदने वाला जो होता है तो सबर लोग भी लोग गांव जहां बन में रहते हैं तो एक अपने लकड़ी का लंबा वो उसके आगे खोदने वाला बना रहता है तो उनका वो सागर ही कहलाता सबर जाति के लोगों का सागर तो इसको तो कल्याण के लिए उन्होंने एक मंत्र बताया जो तो संस्कृत तो बोल नहीं सकते थे तो, तो कैसे मंत्र बोलते <coughs> कोई उनको जो है वो हो मंत्रों का जो है जिस प्रकार के क्रमब जैसे मंत्र को बोलना चाहिए विधान सूर्वक स्नान करके बैठो और फिर उसके बाद फिर उसको तो तो तो तो तो तो तो तो दिशा की पर मुंह करो फिर ऐसा आसन करो फिर ऐसे करके जप करो फिर ऐसी माला लो, करो, तमाम दुनिया भर के विधान जतने भी हैं शंकर जी ने एक ऐसा मंत्र सावर मंत्र बना दिया कि उसकी क्या विशेषता है कि अनमिल आखर अर्थ न जातु अनमिल आखर उसके अक्षरों को कोई मेल नहीं जैसे ओम नमः शिवाय तो ओम अक्षर नम न करते हैं शिवाय शिवाय फिर आगे पीछे शब्दों का प्रयोग भी इस प्रकार किया गया तो ये तो मंत्र ठीक है और ये ये और मंत्र मंत्र नहीं है ये तो का मंत्र है तो संस्कृत शंकर जी ने देखा तो फिर एक और मंत्र बनाया जिसको जिसमें के अक्षर इस तरह से अक्षरों अक्षरों को कर मिलकर शब्द बने और शब्द बनकर के वाक्य बने और मंत्र बने ऐसा नहीं है तो इसलिए अनमिल आकर उसके अक्षर जो वो वे मिल और उसका न उसका कोई अर्थ है और न उसका जप ही होता ऐसा मन मंत्र उसमें अर्थ भी उसका कोई नहीं तो उसका बता सकता अर्थ क्या है तो क्या अर्थ बता सकते हैं अभी जैसा आपको सावर मंत्र सुनाते हैं आपने उसका अक्षर और गंभीर बता पाओगे न उसका अर्थ बता पाओगे उसका अर्थ तो तो नहीं और उसका जप भी नहीं है ऐसा ही जब रहे जप मंत्र बोल दिया बोल दिया जल्दी नहीं किया जाता लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रताप हो लेकिन उसका प्रभाव फिर भी प्रकट वैसे मंत्रों का प्रभाव तभी होता है, है।, है। भरी घात का में आता। लेकिन सावरण शंकर जी ने ऐसा रख दिया कि वो कोई नियम कुछ नहीं आप कोई नियम का पालन न करो फिर भी आपका यह मंत्र जो है आपका फल अपना दिखाने वाला सामक दिखाने वाला मंत्र है ऐसा अद्भुत मंत्र इसलिए कहते हैं तो प्रकट प्रभाव महेश प्रभाव फिर भी इसका प्रभाव प्रकट है ये भगवान शंकर जी की प्रथा से है ये मंत्र क्या है आपने कभी कभी शंकर जी के मंदिरों में गए हों तो लोग शंकर जी के ऊपर दिल हैं और उसके बाद में अपने मुंह से एक प्रकार का शब्द उच्चारण करते हैं बताइए इस व्यक्ति को कहा बताइए इसका क्या है इसका जब करो कैसे करोगे इसको तो ऐसे भूल दिया कि तुम्हें अगर ढूंढा हो तो भी बहरा हो तो भी कोई अक्षर कोई भाषा जानता हो तो भी नहीं समझ ऐसी अक्षर का नहीं जानते वो इस प्रकार बोल दिया मंत्र हो गया और शंकर जी की कृपा से उसका फल भी प्रगट वो तो शंकर जी की पूजा करो जल स्नान कर जल चढ़ाओ उनको शंकर जी की पूजा धतूरे का फूल चढ़ा दिया पूजा उनकी शंकर जी की इस तो प्रकार का मंत्र बोल दिया शंकर जी की पूजा और उसका फल भी मिल जाएगा शंकर जी ऐसा नहीं कि पूजा के प्रा उसका फल भी प्राप्त करोग जिस से आप करोगे तो बस वो भगवान शंकर जी जो वो हो दीन बंधु दिन दानी वो तो है जो वरदान मांगोगे जो इच्छा करोगे जिस इच्छा से उनकी पूजा करोगे वो वो पूरी होगी लौकिक होगी तो भी पूरी होगी पारमार्थिक हो तो पूरी होगी आप शंकर जी की पूजा करो इस प्रकार से कहो भगवान राम की भक्तिमा प्राप्त हो जाए तो वो भी प्राप्त तो हो जाएगी कहोगे परमात्मा का वेदांत ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो भी प्राप्त हो जाएगा सब साथ में मैंने इसमें कहते हैं कि संदेह की बात इसे। है बिल्कुल तुलसीदास जी कहते हैं अरे भाई शंकर जी ने जब इस प्रकार का सावर मंत्र बना दिया और उसका भी अर्थ हो सकता है तो फिर हमारी कविता कोई सावर मंत्र से छोड़ी छोड़ा है तो हमारी तो कविता फिर भी ऐसी है कि तो उसमें अक्षर अच्छा, अच्छा कुछ है आगे पीछे वाक्य भी है शब्द भी है तो फिर इसमें इसका कुछ प्रभाव होगा कि नहीं होगा नहीं होगा शंकर जी की कृपा से इसलिए उसी के उदाहरण से लेकर कहते सो महे सोमो ही पर अनुकूला वे सुनकर जी हमारे ऊपर अनुकूल हो और करें कथा मुद्द मंगल मूला वे इस कथा को जो हम बोलने जा रहे हैं ये सब जो है मुद और मंगल की मूल बना दे मैंने इस कथा को सुनकर के मंगल भी प्राप्त हो मन सब कल्याण हो, हो सब सबको हो और तो सब सुखी हो इस प्रकार से कथा का प्रयोग करने वाले उन सब लोगों ये होगा तो ये अगर रामचरित इस प्रकार से मुद्द मंगल मूल है तो कैसे है तुलसी राशि ने शंकर जी से वरदान मांगा तो शंकर जी ने ये बरदान दे दिया शंकर जी ने मानो ये भी कह दिया हो कि हाँ तुम्हारी कक्षा तो है छठाएं है गलत सलत है ठीक ठाक नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कृपा से चलो वो लोग प्रसिद्ध होगी और लोगों को कल्याण करने वाली भी होगी और मंत्र की तरह से सिद्ध होने वाली होगी जैसे मंत्र फलदायी होता है उस प्रकार से तो तुम्हारी ये चौकाइया तुम्हारे दोहे इनमें मंत्र की शक्ति आ जाएगी और जो इनको इस प्रकार से बोलेंगे उनका कल्याण है। कहते होगा इसलिए पार्वती जी के हम बमना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके करते है तो कहते हैं जब भगवान शंकर जी ने हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा की तो वर्ण राम चरित्र तो फिर हम भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन करना प्रारंभ करते हैं अब हमको अब हमें बल भी आ गया कहते चित पहले तो संकोच लगता था कागरता लगती थी भगवान की कथा बोलने में पर जब कमियों की वंदना की तो थोड़ी हिम्मत बंदी कि भाई इतने कभी लोग भगवान की कथा कह गए हैं तो हम भी कह सकते हैं तो थोड़ा उनको उत्साह आया कथा कहने के लिए और हिम्मत बन गई लेकिन अब शंकर जी की कृपा से तो तुलसीदास जी के मन में कथा कहने का चाव आ गया उत्साह बड़े प्रेम पूर्वक बड़े उत्साह के साथ कलता करने जा रहे हैं कहाँ तो एक व्यक्ति को निराशा कि हमसे कैसे क्या होगा और कहा पर तो उसमें इतना उत्साह इतना अंतर हो गया तो कैसे ये सब आ गया उत्साह उसका क्रम देखो दूसरी राशि ने कैसे ये सब प्राप्त किया तो ये सब संकेत इस बात का है कि साधना में भी लोक सेवा के कार्य में भी परमात्मा की प्राप्ति में भी इसी प्रकार की जो कागरता है प्रारंभ में लगती रहती है वो छूट सकती है व्यक्ति में उत्साह भी आ सकता है हिम्मत भी बन सकती है और फिर बड़े उत्साह के साथ में बड़ी रुचि के साथ में वो अपनी साधना में लग भी सकता है ये सब संभव है लेकिन उसके लिए गुरु की कृपा शास्त्र की किताब हो तो ये सब मार्ग मिल जाता है और सब लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोग कामी कुटिल पूर्ण हुए हैं उनका सबका भी हो गया है वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लिए इसलिए किसी निराशा की बात नहीं इसलिए कहते हैं भलित मौर्य शिव कर शिव कृपा विभा मेरी कविता जो जो कुछ मैंने बोला है जो लिखा है ये भलिवल कविता है मौर्य शिव कृपा विभा शंकर जी पास की मने ये सुंदर बन जाएगी लोक कल्याणकारी बन जाएगी सच समाज मिल बल सु हो जाएगी जैसे की सशि के समाज से रात्र सुशोभित हो जाती है अब तुलसीदास कविता तो रात्र के समान हुँ? और उसमें भगवान की कथा जो है वो हो चंद्रमा और तारांगणों के समान भगवान श्री राम जी तो चंद्रमा के समान है और बाकी सब भाई हैं माता पिता है, मारा है, है, हैं महाराज दशरथ हैं प्रवासी हैं और संत महात्मा उस समय की है जो कि भगवान की चरित्र में सहयोग करते हैं वो सब ताराओं के समान है ये सब जब आए जैसे कि ये सब चंद्रमा और तारांगण उदित होते हैं तो फिर रात्र की शोभा जैसे भक्ति है रात्रि की वैसे अंधेरी रात्रि की शोभा नहीं है लेकिन चांदी रात्रि की शोभा हो जाती है इसी प्रकार से तुलसी रात्री की कविता तो रात्रि के समय समान अंधकारपूर्ण, लेकिन भगवान राम की और उनके परिकरों की कथा के कारण से ये कथा सुंदर बन जाती है जैसे यही कथा समय समयता अब कथा का फल बताते हैं कहते जैसे सावर मंत्र का फल है उसी प्रकार से इस कथा का भी फल है तो जे यही कथा समेता जो लोग इस कथा को के साथ में कहिए समझ कहेंगे और सुनेंगे तो कैसे समझ करके सचेत ये यह बात यहां हो जैसे पहले का कहां तो सुनता अभी देता का, तो कहां सुनत वाली बात यहाँ कहिए आ गई समझ सुनिय अभी तो तुलसीदास ने रामच मानस लिखना शुरू किया जब लिख जाएगा तब अन्य लोग पुर सुनेंगे और फिर उसके पुर सुना लेंगे इसलिए आगे के भविष्य की बात को बोल दिया कि कही है सुनी है इस कथा को तो जो लोग कहेंगे और जो लोग सुनेंगे और कहने सुनने में सावधानी बरतने की कि समुझ सचेता सावधान होकर के समझ करके इस कथा को सुनना चाहिए देखो तो ये भी बताते जाते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए सचेत होकर के अचेत होकर के दो अवस्थाएं व्यक्ति की होती है एक सचेत होकर के सुने मन बुद्धि कान खोल के सुने, के सुने और सुन करके चित्त में धारण करें एक एक बात को पकड़े तो उसको कहने के सचेत होकर के सुनता और सचेत होने के बाद समझने की भी कोशिश करे भी है बिना सचेत हुए तो समझ में आने की बात ही है सचेत नहीं तो समझने ही होगा लेकिन सचेत होकर के जो सुनेगा तो केवल सुन न दे इस काम से सुना उस काम से निकाल भी दिया तो भी काम नहीं चलेगा उसको समझे चित्त में उसे धारण करे ये भी आवश्यक है जब सुन रहा हो तभी और जब कह रहा हो तभी जब कथा सुनावे आगे जब तक तो के स्थान फिर जो कथा सुनाने वाले हैं वो कथा को सुनाते समय सावधान होकर कथा सुना सचेत होकर के ग्रह हो जाए जल की बातें सावधान होकर तो के और समझ करके बोले हुँ? तो बोलने वाले को तो भी समझ करके बोलना चाहिए सावधान होकर के बोलना चाहिए सुनने वाले को तो भी सावधान होकर के सुनना चाहिए और समझना चाहिए उसको चित्र में धारण करना चाहिए तब उसकी कथा का प्रभाव देखने में आएगा तभी इस <स्थित> और ये सब तब होगा उसको शनि पहले दे दिया अगर जब इस कथा में प्रेम होगा तो फिर व्यक्ति सचेत होकर के सुनेगा भी जब कथा में प्रेम ही नहीं, नहीं तो उसमें सचेत होने सवाल का कथा में कोई रुचि नहीं कोई प्रेम नहीं कोई लगाव नहीं है तो खा खांग में चेतना नहीं रह जाएगी कहीं दूसरी बातें सोचने लगेंगे विक्षेपण में आ जाएगा या निद्रा आ जाएगी आलस्य आ जाए ये आलस्य निद्रा इत्यादि किस बात पर सोचना कथा में विशेष प्रेम है कोई नहीं समझते जीवन के लिए उपयोगी करके नहीं मानते इसलिए ये बात है जो उस जहाँ ये समझ मानेगा कि तो जीवन का आधार इसी पर तो सारा जीवन हमारा टिका हुआ सुख शांति जीवन के इसी के ऊपर है हमारा आध्यात्मिक विकास जितना भी है तो इसी के ऊपर हमारा टिका हुआ ऐसे मानकर के जो उसमें प्रेम करेगा तो सचेत होकर के सुना और तो समझने की भी कोशिश करेगा कहीं कहीं समझने की बात इसलिए आती है कि एकदर से हर बात समझ में नहीं, नहीं आ जाती कहीं कुछ ऊपर का जहाँ वर्णन जो है उन ऊपरी बातों के ऊपर समझ करके हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाते तो फिर जो लाभ चाहिए नहीं होता लेकिन अगर समझ करके प्रेम पूर्वक अगर कथा को सुनते हैं तो उसका फल है क्या कुल्य में अनुरागी तो देखो उनके वे भगवान श्री राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे मन भक्त हो जाएंगे जिन लोगों को पहले से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है वो तो कथा सुनते सुनते भगवान के भक्त हो जाएंगे अब जिसमें मन लोग कोई पूछे कभी कि भगवान की भक्ति कैसे अन्य प्राप्त हो तो उसका उत्तर क्या है सुना दिए चौथाई उत्तर हो जाए ऐसे हो जाएगी भक्ति आप चरण अनुरागी लेकिन भगवान की भक्ति का एक कारण है और एक उसका परिणाम है तो ये बताते हैं कलिमल रहित तो, पहले वो कलिमल रहित तो होंगे तब तो भगवान की भक्ति आएगी जब भगवान की भक्ति आएगी तो फिर वो सुमंगल भागी होंगे तो देखो भगवान की इसके इनकी कथा सुनने के और सुनाने के तीन प्रक्रियाएं उत्पन्न होंगी पहली बात तो यह है सबसे पहले कथा को सुनते सुनते या सुनाते सुनाते मानसिक विकार दूर होंगे पहला काम तो ये होगा कलिंगल क्या होगा इनको याद रखना कोई कलिमल फिर बार बार ऐसी पूरी संख्या नहीं हैं इसलिए संक्षेप उनका नाम कलियुग का मल रख दिया गया कलियुग का मल मानसिक मल है ये है रात द्वेश काम क्रोध मोह मत मत्सर ईर्षा द्वेष छल प्रखंड पाखंड दंभ अहंकार ये जो ये है जितने मानसिक विकार हैं ये सब कलियुग के मल हैं इनकी क्षति बार बार गिनती नहीं गिनाई जाती एक बार गिना दी गयी और उसके बाद में कलमल कलमल चौके कचरे ये सब कलियों का महल है मानसिक मानसिक विकार भी तो पहले से कथा के सुनते सुनते सुनाते सुनाते ये दूर हो जाते हैं और जहाँ ये दूर हो गए तो चित्त हो गया शुद्ध जहाँ चित्त शुद्ध हो गया तो हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तब भक्ति के लिए कंडीशन है कि जब तक चित्र पर्याप्त शुद्ध नहीं होगा तब तक, तक भगवान की भक्ति हृदय में आएगी नहीं तो जहाँ ये भगवान की भक्ति आ गई तो कोई भाई भगवान की भक्ति आई गई हृदय में और तो ये काम को चले गए तो क्या फायदा हुआ? तो उसका भी हैंगल भागी मत पुरुष को उसको मंगल मुद मंगल दाता जैसे ऊपर कह दिया कि कहीं कथा मंगल मंगला मोत के मान आनंद से प्राप्त होगा और सब प्रकार से मंगल हो मंगल और आनंद और सब प्रकार के कल्याण हित ये, तो, ये सब्जेक्ट को उसी से भक्ति से ही प्राप्त हो जाए ये सब मंगल और मोड अन्य साधनों से जिनसे नहीं हो सकता वो भक्ति से हो जाता है परमात्मा के ज्ञान से हो जाता है संसार में धन से मोड मंगल अगर नहीं आ रहा है परिवार से मोड मंगल नहीं आ रहा है तो ये भक्ति से तो आना बिल्कुल निश्चित इसलिए ये कथा इस प्रकार से सुने इसलिए कहते हैं जो आगे शंकर जी कृपा उनकी कथा से देखने में आएगा कहते सपने में पर जो हरिगौर की तुलसीदास जी की अगर शंकर जी का, का में शंकर जी और पार्वती जी का पसाव पसाव पहले पसाव देख चुके हैं हमारी कृपा तुलसीदास जी कहते हैं अगर भगवान शंकर जी और पार्वती जी की हमारे ऊपर कृपा है और कृपा कृपा थोड़ी यदि कर हमारे ऊपर है तो उसका फल क्या होगा तो हो जो सब सत्य तो, तो कहते हैं, जो कुछ हम, जो हमने अभी कहा वो सब सत्य सिद्ध होगा भाषा धनित प्रभाव यद्यप तो हमारी कविता भाषा में तो भी इसका हल जैसा कि अभी हमने बताया तो भी होगा तुलसीदास ने इस प्रकार करने के बाद में ने अरे बिना संस्कृत के मंत्र जटे बिना संस्कृत में भगवान की कथा सुने बिना संस्कृत में किए हुए कोई उसका कैसे बर्फाश हो जाएगा थोड़े हो जाएगा तो तुलसीदास जी उनके संदेह का निवारण करने के लिए के हैं कहते हैं कि संस्कृत को सोचो एक जगह तुलसीदास जी कहते है का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सा भाषा संस्कृत में क्या कहेगा स्व चाहे भाषा हो चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो उससे कोई मतलब नहीं मतलब ये है कि प्रेम चाहिए भगवान में सच्चा प्रेम चाहिए वैसे यहाँ तो कहते हैं भाषा बने कविता हमारी भाषा में है हिंदी में है तो भी जो ये है इसका प्रभाव वही देखने में आएगा जो संस्कृत साहित्य का है जो भागवत संस्कृत में लिखी हुई उसका जो फल है वही फल प्राप्त होगा जो उपनिषद संस्कृत में लिखे हुए हैं के के का जो फीता है, है, है, है तो भी वही संस्कृत के ग्रंथों का फल प्राप्त होगा और ये शंकर जी की कथा से होगा ये कहते हैं शंकर जी का हमारी दरा भी भक्ति हमारे हृदय में है और उनकी कथा हमारे ऊपर है तो निश्चय ही ये ऐसा होगा और हुआ भी बाद में देखते हैं की कथा ये सब के सब इसी प्रकार से ये फल देने वाली हुई ही लोगों को बहुत लोगों को भक्ति प्राप्त हुई बहुत लोगों को चित्र को शांति विश्राम मिला इस कथा से बहुत लोगों का कल्याण हुआ ये सब उसको तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लिख दिया और तो हुआ हो हुआ भी इसी प्रकार से था बस इतने ही रखते हैं नान्यापते हृदय सदीए सत्यं वनाम से भवानखिला भक्ति प्रयचर पुंगव निर्भरा सीतमा सीराम जय राम जय जय राम जय श्रीरा जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम